पूर्णमद पूर्णमद पूरा पूर्णमद पूर्णमाद पूर्णमेवावशिष्य ओ शाति शांति शाति श्रीमद्भगवदीतायेद्याय द्वितीय श्लोक के ऊपर विचार चल रहा था शास्त्र अनर्थक दोष यदि जीवात्मा परमात्मा एक ही हो भिन्न हो किसको उपदेश करेगा शास्त्र शास्त्र का विषय कोई भाई नहीं परमात्मा को शास्त्र की आवश्यकता है ही नहीं वो तो शास्त्र बनाने वाला है शास्त्र के द्वारा नियम में नहीं होता परमात्मा यदि ऐक्य हो तो शास्त्र अनर्थक दोष ये पूर्ववादी बार बार बोल रहा है जो इधम कुरु इधम माँ गुरु जो बोला जाता है ये करो ये पद करो जो बोला है शास्त्र का होता है ये यदि निषद वाक्य क्योंकि शास्त्र अनर्थक हो जाए ये प्रश्न था शास्त्र अनर्थक नहीं होते अज्ञानी है लोग सबके सब, सब ज्ञानी नहीं है अज्ञानी जब अज्ञानी को लेकर के शास्त्र चरित अर्थ हो जाते हैं ये कहना है फिर पक्ष ने शंका उठाई जो ज्ञानी होगा आत्मव्यता होगा जो छोड़ देगा कर्म छोड़ देगा जिस से परे हो जाएगा तो उनके जो अनुकरण करने वाले वो भी छोड़ देंगे तो शास्त्र और सक तो फिर भी हो जाएगा शास्त्र कौन पालन करेगा यह शंका थी तो कहा नहीं बहुतों में से किसी एक को ही विवेक होता है आत्मा आत्मा जीवात्मा पर्वत ऐक्य किसी किसी को होता है जो कि मध्य अध्यय बोलकर आए मनुष्य आरंभ आरम सहसि करके आए सबको नहीं होता जिसको नहीं हुआ है ऐक्य ज्ञान वो शास्त्र के अधिकारी बनेगा जो ऐक्य भाव में पहुंच गया वो उसमें शास्त्रार्थक है और अन्यों के लिए शास्त्र सार्थक है ये कहना कहा था अनेकेश अनेकेशु अनेक अनेक ही प्राणेशु कश्चित विवेक से यथा इधरम कहा था अनेक प्राणियों में कोई एक विवेकी होगा निकलेगा कोई तो जिस जैसे इस समय में है अनेकों के कोई एक निकले हुए है, वैसे पहले भी ऐसे रहा भविष्य भी ऐसे होगा तो इसे शास्त्र तक दोष नहीं आएगा इसके लिए अनर्थक हो अन्य जो विवेक नहीं हुआ जिनको उनके लिए सार्थक है शास्त्र तो इस तीसरी बात यह है कि न सिर्फ विवेकी नाम अनुवर्तन ने बूढ़ा कहा था विवेकी का अनुसरण करते ही नहीं है अज्ञानी लोग जो कहते हैं उसको करते, करते नहीं है विवेकी जो ज्ञानी लोग बोलते हैं वो नहीं करते अज्ञान अपना हाँ राग रागद्वष आदि दोष से ग्रसित है अज्ञान और विवेकी जो होगा रागद्वष रागद्वष रूपी दोषों से ऊपर है जिसे शास्त्र व देखता है किंतु अन्य लोग उसके कहने पर मानते नहीं है स्वभाव है अज्ञान है वह रागाज दोष तंत्रवाद प्रवृत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति आदि जो होती है ना उसे राग द्वेष के कारण प्रवृत्त होता है व्यक्ति तो वहां किसी का उपदेश काम नहीं आ सकता ज्ञान के लिए स्थिति ऐसी हो जाती है तो रागाज द्वेष प्रवृत्ति के कैसे अपने अहित भी कर जाता है व्यक्ति अविचारण आदि याग है सेग जिसका नाम दिया है मैंने शत्रु भारण के लिए होता है यह ऐसे याग्ञ करने पर किसी निमित्त बनेगा शत्रु मर जाएगा अपने को जाना नहीं पड़ेगा शत्रु मारने के लिए किंतु तो उसका परिणाम यह आएगा जो तो शत्रु जिसने मारा है याद करके उसको नरक यातना होगा माने स्वयं को नरक जाने के लिए भी कर्म कर जाते कहा प्रवृत्ति का अभाव है राजदेश के कारण राजदेश बैठा हुआ है इसलिए शास्त्र अनुसंतोष होता नहीं कोई को एक व्यक्ति ज्ञानी हो गया समाज में बाकी अज्ञानी है वहां चरित्र अर्थ होता रहेगा शास्त्र जितने से शास्त्र का अभाव नहीं होगा अनर्थ क्या होगा से चलते रहेगा तो शास्त्र प्राम, शास्त्र में प्रामाण्य आता रहेगा एक तर्क दिया था स्वभाव व्याच प्रवृत्ति का स्वभाव होता है मूल प्रकृति को स्वभाव कहा गया उसका कार्य है संस्कार संस्कार सब में संस्कार पड़ा हुआ है पहले जो कर्म कर रहा था प्रवृत्ति प्रवृत्तिवृत्ति कर रहा था तो अभी उसका संस्कार तो है ही है तो करेगा कौन उसे रोक पाएगा अज्ञान को तो स्वाभाव्या प्रवृत्ति प्रवृत्ति के कारण स्वभाव स्वाभाव्य है मतलब स्वभाव के कार्य जो संस्कार में बोलते हैं ऐसी स्थिति होती है उसके द्वारा प्रवृत्ति निवृत्ति होती रहती है जैसे प्रहलाद का संस्कार ऐसा कुछ था हिरण्य परेशान हो गया आखिर हार गया ऐसा संस्कार ऐसे आ गई रावण कुंभकर्ण के पिता ब्राह्मण कुल के थे आखिर में हार गए माने ब्राह्मणत्व तो, तो क्या लेना मानवत्व भी नहीं ले पाया रावण आदि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देते हैं कि वह संस्कार काम नहीं आया क्यों उसका पूर्व संस्कार प्रबल संस्कार था वह तो स्वाभाव्य स्वाभाव्या प्रवृत्ति का स्वभाव के कारण उत्पन्न तो उत्पन जो तो संस्कार है प्रकृति के द्वारा उत्पन्न संस्कार पूर्व में जैसा जैसा कर्म किया होगा उसका संस्कार है राग द्वेष लेकर के कर्म किया था उसका संस्कार है तो प्रवृत्ति प्रवृत्ति होती रहेगी उसको अज्ञानी के लिए शास्त्र अर्थक नहीं होंगे ये कहना है तो स्वभाव वस्तु प्रवृत्ते कहा जाए उसी का अर्थ करते हैं प्रवृत्ति स्वभाख्य अज्ञान कार्य प्रवृत्ति का कार्य कार्य क्या होता है प्रवृत्ति क्यों होता है स्वभाव नाम के जो अज्ञान है उसके जो कार्य है संस्कार कहते हैं वही अज्ञान के कार्य होने से स्वभाव प्रवृत्ति का कारण वही होता है भगवत वाक्य अनुको भगवान के वाक्य में था न कर्तृत्व तो न कर्माणी लोकस्य श्री प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तित कहा था अज्ञान की प्रवृत्ति सारे इसमें भगवान न कर्तृत्व तो उत्पन्न करते हैं भगवान पैदा नहीं करते कर्तृत्व तो का कर्म को भी नहीं और फल के साथ संबंध कर्म का फल के साथ संबंध भी पैदा नहीं करते न कर्तृत्व न कर्माणी कर्तृत्व भी भगवान के द्वारा सृष्ट नहीं है सृष्टि नहीं होती नहीं करते और कर्मत्व तो का भी नहीं करते और कर्म के जो फल का साथ संबंध होना है वो भी नहीं करते न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु तो प्रवर्तित है प्रकृति के ही है सारे के सारे कर्तृत्व कर्मत्व तो, कर्मफल संयोगत्व प्रकृति तो के कार्य सारे है आत्मा उस परमात्मा कुछ नहीं करते ऐसा पंचभ्याय बोल के आए थे कहा तो अद्वैत में सवाब है ही वहाँ तो सब निषेध करके उसमें मतलब तो नहीं चलेगा अद्वैत में तो सब सबको निषेध करके ही है वहाँ कोई कोई नहीं सब मिथ्याय सारे झूठे हैं कोई नती नीति बाकी आ करके सवाब को बचाएगा न वहाँ वहाँ की थी थी ऐसी सवा वस्तु प्रवर्तित जी ना यही है इतनी उत्तम पहले कहा पंचमद्याय बोलते आए भगवान तस्मार अविद्या मात्रम संसार ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्व और कर्मत्व ये संसार है ये अविद्या मात्र ही है अज्ञान मात्र है वास्तव में कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मधर्म नहीं है कर्म फल सवयोग भी आत्मधर्म नहीं है तस्मात अविद्या मात्र संसार अविद्या मात्र ही संसार है ये तीनों को संसार कहते संसार्व तो, भोक्तृत्व तो, कर्बत्व तीनों तो। संसार आत्मा में नहीं अविद्या मात्र है अविद्या परिकल्पित तो है कथा दृष्ट विषय संसार का है दृष्ट विषय अदृष्ट विषय में नहीं होता जैसे देखा हुआ विषय होता उसी होता पहले जिसको अनुभव किया है उसी का संस्कार आएगा जो कि अनुभव किया हुआ होगा उसका संस्कार आएगा वह संस्कार के कारण फिर कर्तृत्व कर्वत्व फलस्व चलता रहेगा और पहले वाला कैसे आया उसके पहले का अनादि चलेगा अथा क्या काल से चल रहा है कर्तृत्व कर्वत्व और फल ये तीनों के दिनों तो अनाधिकाल से परंपरा से चल रहा है अभी यथादृष्ट विषय पहले देखा हुआ विषय में संस्कार होता है जिसका कुछ कभी नहीं देखा उसका संस्कार आता नहीं है चाहे इस जन्म में हो चाहे जन्मांतर में हो देखा हुआ का संस्कार आता है कभी कभी स्वप्न में लोग उड़ते हुए पाते हैं तो इस इस जन्म में तो उड़ने का संस्कार नहीं है पूर्व जन्म में कई पक्षी बने थे उस काल में उड़ रहे थे उसका संस्कार था यहां तक तर्भ में जिसका कारण आज उड़ने लगे स्वप्न ऐसा हो जाता है तो अविद्या मात्र संसार है कहां वो, वो संसार कहां दृष्ट विषय में है पहले देखा हुआ होगा उसी के विषय में ये तीनों आ जाते हैं तो, कर्तृत्व तो, कर्मत्व भोक्तृत्व आ न क्षेत्रज्ञ से केवल ऐसे अविद्या तत्कार्य हम केवल जो क्षेत्र ज्ञ है न अविद्या है न अविद्या का कार्य है दोनों नहीं एक क्षेत्रज्ञ मे क्षेत्र को जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ है परमात्मा से अभेद होकर क्षेत्रज्ञ आप विद्य कहा हुआ है उसमें अविद्या भी नहीं हुआ अविद्या कार्य भी नहीं है केवल माने मिला के शरीर से पृथक करेंगे जो क्षेत्र ज्ञा उस काल में केवल ऐसे कहा हुआ है अविद्या तत्कार्य न संसार नहीं है संसार के कारण भी नहीं है संसार के कारण अवित्या और कार्य है कर्तृत्व तो, भोक्तृत्व तो, कर्मत्व तो आदि है कोई नहीं संसार आत्मा में नहीं है कहा न तो मिथ्या ज्ञान हम परमार्थ वस्तु दूषित्व समर्थन कर देते झूठा ज्ञान है वो परमार्थ वस्तु को दूषित नहीं कर सकता वास्तविक वस्तु को जैसे मरुभूमि में जल की कल्पना कर दी मिथ्या ज्ञान है वो मरुभूमि में जल की कल्पना झूठा ज्ञान है को कोई मरुभूमि को मैंने गीला नहीं कर सकते वो पानी ठीक इसी प्रकार यहां ये कहा न तो मिथ्या ज्ञान हम जो मिथ्या ज्ञान है वहां परमार्थ वस्तु जो परमार्थ वस्तु आत्मा है दूसरे ही तो न समर्थन दूषित करने के लिए समर्थन नहीं होता यही दृष्टांत दे, दे नहीं उसर देशम स्नेह न पंक्ति कर कहा जैसे उषर भूमि है यहां कुछ उपज रही होती ऐसी भूमि को स्नेह पंक्ति कर तुम सक्रोति कहा मैने गीला करके उसको गीला कीचड़ नहीं बना सकता कल्पित जो जल होगा उसके द्वारा ठीक इस प्रकार है माया तत्काल सब मिथ्या है मिथ्या ज्ञान है मिथ्या तथा ज्ञान है तो मिथ्या ज्ञान झूठे ज्ञान तो ये आत्मा को दूषित नहीं कर सकते कहां है मरीजी वो तो मरीज हमारे किरण में भाषने वाला जो जल है ना तो उस भूमि को गीला नहीं कर सकता उसर भूमि को बिगाड़ती तथा उसी प्रकार अविद्या जो महामाया है अविद्या है क्षेत्रज्ञ से न किंचित कर तुम सग्रोधी क्षेत्र के कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती या आत्मा को कुछ बिगाड़ नहीं सकती जैसे उसर भूमि में जो जल की कल्पना की वो जल उसर भूमि को कीचड़ नहीं बना सकती वो तो जल बना नहीं सकता ठीक इसी प्रकार अविद्या महामाया आत्मा को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती यह सारा भ्रम है अतः इदम वो तब इसलिए कहा पहले कहा हुआ है क्षेत्रज्ञ हम से आपिमान वित्ती इसलिए पहले कहा जब द्वित्य में यही बोला हुआ है क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं मेरा ही स्वरूप है वो नहीं है अज्ञान के कारण शरीरादि में तादात्म्य करके भिन्नत्व बुद्धि हो रही है उस जिसमें तादात्म्य था वो तादात्म्य को हटाओ मेरा ही स्वरूप है क्षेत्रज्ञ ये कथा से दो्ञान वृतम ज्ञानम पंचम अध्याय बोल के आए नादत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञान नावृतम ज्ञानम तेन मुहिंद जनता जो प्रभु बने आत्मा जो है ना आत्मा किसी का पुण्य भी नहीं लेता किसी का पाप भी नहीं लेता नादत्ते कस्यचित पापम न चैब सुकृतम पुण्यम विभु परमात्मा दोनों अज्ञान ना आवृतम ज्ञान जिनका ज्ञान अज्ञान से आवृत हो गया है तेरह मुहित जन्तु इसी कारण से मोहित तो हो जाते ज्ञान ढका हुआ है अज्ञान से इसलिए भगवान पुण्य पावले तय करके मान्यता कर, कर जाते हैं ज्ञान आच्छादित तो न होता है तो ऐसी कल्पना नहीं करते अज्ञान के कारण कल्पना कर रहे हैं ऐसा आया है टीका में कहते हैं प्रवृत्ति स्वाभाविक अज्ञान कार्य से भगवता को अनुकूल हो जाएगी प्रवृत्ति और अज्ञान जन्य जो जो प्रवृत्ति होती है जहां जहाँ प्रवृत्ति होती है अज्ञान जन्य है वो अज्ञान जन्य तो विधि निषेधाधीन प्रवृत्ति निवृत्ति आत्मक बंदस्य अविद्या मातृवाद अविद्व विषय शास्त्र से सिद्धम ये फलित महा प्रवृत्ति जो है अज्ञानजन्य है प्रवृत्ति तो विधि निषेध का जो प्रवृत्ति और निवृत्ति है शास्त्र में विधि वाक्य आते हैं निषेध वाक्य आते हैं तो दो, दो प्रकार की जो प्रवृत्ति और निवृत्ति है वो हाँ विधि निषेध का अधीन है विधिवाक्य निषेधवाक्य का दिन और निवृत्ति विधि वाक्य सुनने पर प्रवृत्ति होगी उसके अधिन है वो और निषेध निषेधवाक्य सुनने पर निवृत्ति होगी ये दोनों प्रवृत्ति निवृत्ति आत्मक बंधन यही है प्रवृत्ति रूप अथवा निवृत्ति रूप यही बंधन है ये बंधन अविद्या मातृत्वा ज्यादा हो गया अविद्या मात्र होने से अविद्व विषयत्व शास्त्र से सिद्धम शास्त्र जो है ना विदिशेष शास्त्र कहां से एक अर्थ होता है अज्ञानी में अज्ञानी को विषय कर का सिद्ध हो गया तो प्रवृत्तिवृत्ति वो ही होते हैं विद्विषेष सुन के उसमें लगते हैं तो जब तक अज्ञानी है तब तक प्रवृत्ति निवृत्ति के बोझ उठाए हुए हैं अज्ञानी का शास्त्र में सिद्ध होगा यदि फलित तस्मात इत्यादि बोल दिया था यही कहा था तस्माद अविद्या मात्रम संसारों ये भाष्य भी बोला था संसार अविद्या मात्र ही है इष्ट तो, दृष्टम दिश्टा एवं अनुसरण अविद्वान यथा दृष्ट तद्विश्ट तद विषय तदाश्रय संसार अगर है जो पहले जिसको देखा था वो तो दृष्ट को विषय करके फिर संस्कार बना लेता है अज्ञान फिर आगे काम करेगा फिर संस्कार बनेगा फिर कर्म करेगा प्रवृत्ति निवृत्ति करता रहेगा विधि वाक्य सुनेगा निष्धवाक्य सुनेगा प्रवृत्ति निवृत्ति होगी एक बार हो गया फिर उसका संस्कार बना वो संस्कार से फिर वही काम करता है फिर उसका संस्कार बनेगा फिर चलता रहेगा ये संस्कार से प्रवृत्ति निवृत्ति परिवर्तन से संस्कार ये चलता रहेगा अनादिकाल से चल रहा है ये पहले वाला कैसे उसको पहले वाले से वो कैसे उसके पहले वाले से अनादि दृष्टंभ का अनुसरण जो पहले देखा हुआ उसी का अनुसरण करता उसका संस्कार है उसी का कल भोजन किया था तृप्ति हुई थी तो पहले का जो भोजन का संस्कार है आज फिर भोजन बनाने लग जाता है फिर आज भोजन करेगा फिर संस्कार रहेगा जैसे भोजन से संस्कार संस्कार से भोजन प्रतिदिन तो हमारा चलता है जो अज्ञान अवस्था है ये स्थिति है और आत्मवाद में जब पहुंचेगा न भोजन है न संस्कार है दोनों नहीं है तो शरीर में रहने पर चार है यही है यहां भी दृष्टंग अनुसरण देखे हुए को अनुसार करता हुआ जो अज्ञानी है विद्वान अज्ञानी यथादृष्ट जैसे देखा हो उसका संस्कार आएगा उसमें पहले जैसा किया हो तद विषय उसका जो विषय होगा देखा होगा विषय पर तदाश्रय फिर उसमें आश्रित होकर के कर्म का कर बल जाता है तो संस्कार के कारण वो संस्कार में आश्रित होगा तदाश्रय संसार अगर दृष्ट विषय में आश्रित है संसार तथा प्रवृत्ति निवृत्ति आत्मक संसार से जो प्रवृत्ति निवृत्ति स्वरूप जो संसार है दो प्रकार के संसार है प्रवृत्ति रूपा विवृत्त रूपा संसार है अविद्वत अज्ञानी को विषय करते अज्ञानी का विषय है तदहेतु विधि शास्त्र से आप ही प्रवृत्ति निवृत्ति का जो हेतु है विधि विधि निषेध शास्त्र है शास्त्र से आप तद विषयत्म अज्ञानिकों विषय करेगा को विषय करेगा विधि निषेध शास्त्र ज्ञानी को नहीं आत्मवित्ता को नहीं ऐसी तो शन का है आगे ननु अविद्या क्षेत्रज्ञम आश्रयंती कहते हैं अज्ञान जो है ना चेतन में तो आश्रित होना क्षेत्र के में आश्रित है अज्ञान क्षेत्र में आश्रित है आश्रयती आश्रित होती हुई है ननु अविद्या क्षेत्रज्ञ में आश्रयंती क्षेत्र आश्रित होती हुई सत्यंत है ये स्वकार्यम संसार में तस्वीर जो स्वयं वो आश्रित है अपना जो कार्य होगा वो भी उसी में क्षेत्र के आश्रित करा देगी में स्थापित कराएगी क्षेत्र के संसारी हो जाएगा आत्मा संसारी हो जाएगा क्योंकि अज्ञान चेतन में होना है मैं अज्ञानी हूं बोलता है चेतन में आश्रित है तो स्वयं जब आश्रित हो अपना जो कार्य होगा संसार उसको भी उसी में आश्रित करा देगी मोनो अविद्या क्षेत्र के मैं आश्रयती सती में आश्रित होती हुई स्व कार्य संसार अपना जो कार्य संसार कर्तृत्व तो भक्तृत्व आदि संसार तस्विन माने क्षेत्र के आदतें क्षेत्र के मैं धारण करा देती है स्थापित कराती है तेन और तस्वीर शास्त्राधिकार तो इसलिए क्या वही क्षेत्र क्योंकि शास्त्राधिकारी है माने आत्मव्यता को ही शास्त्र का अधिकार क्यों संसारी ही बन गया तो हर दूर कर है उसको शास्त्र का अधिकार आत्मव्यता को ही है क्योंकि अज्ञान आत्मा में आश्रित है जब स्वयं आश्रित होने पर अज्ञान क्या अपना कार्य जो संसार है प्रवृत्ति निवृत्ति रूप संसार को आधान कर देगी करने पर और वो संसारी बन गया तो भोक्तृत्व संसारी हो संसारी होने से उसी को हटाने के फिर शास्त्र का अधिकारी बनेगा यही कहना है का पूर्वाधिक सिद्धाधिकार न इत्या न क्षेत्रज्ञ संसारी नहीं हो सकता ना कहा कैसे तो कहा न ही उस देशम इत्यादि है न के क्षेत्रज्ञ से केवल से विद्या आप तत्कार केवल जो शुद्ध क्षेत्रज्ञ है उसमें अविद्या भी नहीं है उसका कार्य भी नहीं है शरीर आदि में आत्मबुद्धि करके बैठा होगा वहां तो अविद्या अविद्या कार्य है शरीर आज से पृथक होकर के बैठा होगा वहां अविद्या भी नहीं अविद्या का कार्य उस क्षेत्र अविद्यादय शुद्ध क्षेत्रज्ञ वस्तु संबंधे भी अविद्यादि जो है ना अविद्या और उसका कार्य आदि से ले अविद्या और अविद्या कार्य शुद्ध जो तो क्षेत्रज्ञ है वास्तविक उसमें न होने पर संबंध नहीं है क्षेत्र के में वास्तविक संबंध होने पर भी तस्विन आरोपितम आरोपित तो होगा ना आरोपित संसार तो होगा आरोपितम आरो आरो तमेव संबंध में दुखा करो ती आरोपित हो दुख तो कर दे ही देगा कष्ट तो देगा वो भले भाई स्वतः संबंध न हो अविद्या के कार्य साथ किंतु आरोपित तो आरो है तो आरोपित होने से दुखी तो बना ही देगा उसको दुखा करो दुख कर देगा वो इस इसके उत्तर में कहते हैं नच इत्यादिया है नच मिथ्या ज्ञान हम परमार्थ वस्तु दूषित में सख्या हूं जो आरोपित संसार और सं... अविद्या और संसार आरोपित होगा तो कल्पित वस्तु जो होगा परमार्थ वस्तु को दूषित नहीं कर सकता जैसे उशर भूमि को कल्पित जल हिला नहीं कर सकता ये दृष्टांत यह है तो वस्तु ही तो तो तो तो तो तो नहीं तदेव दृष्टांत उसी को दृष्टान के दिखाते हैं न तो विध्या ज्ञान पर, परमात्म तुम दूसरे उसी को दृष्टान्त कहा नहीं उसम स्नेह निकुणी मरीची उदक मरीजी मान सूर्य के किरण में भाषने वाला जो जल है मानी सूर्य के किरण जल बुद्धि हो रही है वो तो कभी उस देश को गीला नहीं कर सकता ठीक है इस प्रकार है अभी त्याद कार्य क्षेत्र को कुछ भी नहीं कर सकता कल्पित के द्वारा वस्तु को कोई दूषित होना देखा नहीं गया वास्तविक वस्तु दूषित है वो था के द्वारा इसलिए दृष्टांत है क्षेत्रज्ञ सब वस्तु तो अभिज्ञ तो हो गया था क्षेत्रज्ञ सब वस्तु तो अविद्या संबंध है भगवत बचो अभी दो क्षेत्रज्ञ में वास्तव में अविद्या अविद्यादि का संबंध नहीं है क्षत्रज्ञ से वस्तु तो अविद्या असंबंध है अविद्या का संबंध ही नहीं है अविद्या का संबंध नहीं तो अविद्या का कार्य का कहां से संबंध होगा दोनों नहीं है ये कहना है भगवत बच भी द्योतकम भगवान के जो वचन है वो भी प्रकाश है नादत्ते कश्य चित पापम न चैद हो इत्यादि है यही कहना है अचह से एकदम हो कहा नहीं अच्छा यही है अतः से एदम हो तो भगवान एक आद क्षेत्र चाभिमान बिदि बोला हुआ है इसी में क्षेत्रज्ञ ईश्वर ऐके असौ आत्मान अहमिति बुद्धिमानों की ईश्वस ईश्वरत्व ईश्वरत्व ईश्वरों स्मिति न बुद्धिते देते अब प्रश्न होता है यदि क्षेत्रज्ञ परमात्मा स्वरूपी है ईश्वर स्वरूप है तो अपने को तो जानता अहम करके जान रहा है तो मैं ईश्वर हूं क्यों नहीं जानता जब जा दोनों एक हो गए तो ईश्वरत्व को स्वनिष्ठ ईश्वरत्व भी जानना चाहिए उसको माने अपने को तो अहम करके जान रहा है किंतु मैं ईश्वर हूं नहीं जान रहा है यदि स्वयं परमात्मा हो गया होता तो ईश्वरत्व तो को भी समझना चाहिए नहीं समझता इसको तो मतलब इस ईश्वर का ही हो सकता ये। ये है ये शंका है ये कहना है क्षेत्र ज्ञा क्षेत्रज्ञ एक हो क्षेत्र ज्ञाप चापीमा के आधार पर माना जाए किमी असम क्षेत्र ज्ञा या क्षेत्र ज्ञो है आत्मान अहम इति बुद्धिमान हुए अपने हिस्से को तो जानता है। अहम करके जान रहा है अपने हिस्से को जान रहा है बुद्धिमान भी जानता हुआ भी स्वस्य ईश्वरत्व अपने में रहने वाला जो ईश्वरत्व एक होने वाली ईश्वरत्व होगा अपने में ईश्वरत्व ईश्वरों में ये न बुद्ध्य मैं ईश्वर हुआ क्यों जानता ईश्वर मान में ईश्वर नहीं है वो ये पूर्वाधिक कहना है अतः तथरा उत्तर देते हैं अज्ञान नावृतम ज्ञानम तेरे अज्ञान के द्वारा आवृत तो हो गया ज्ञान मानी ईश्वर है होता हुआ ईश्वर तो ढका हुआ है किसके द्वारा अज्ञान के द्वारा इसलिए मोहित हो रहे जी कहा आत्मनो वस्तुता संसार असंस्पर्श विद्वत अनुभव विरोध होता है। पूर्व बोलता है आत्मा वास्तव में संसार नहीं है आत्मा में संस्कार का संबंध नहीं है इसमें बड़े बड़े विद्वानों का अनुभव का विरोध है बड़े बड़े विद्वान भी बोलते मैं मनुष्य हूं ऐसा बोलते चलते हैं मनुष्योचित तो कर्म करते हैं शास्त्रज्ञ हैं बड़े बड़े विद्वान हैं इनका अनुभव का विरोध है आत्मा संसारी नहीं होता इसमें नहीं हो सकता संसारी आत्मा एक पूर्व कहना चाहते हैं आत्मा रो वस्तु तो संसार असर्श है वास्तव में संसार का संस्पर्श हो बड़े बड़े विद्वान फिर मनुष्य रूप से कैसे वार्तालाप कर रहे हैं विद्वान अनुभव विरोध हो विद्वानों द... का अनुभव का विरोध होगा इसमें शायद आत्मा वास्तव में असंसारी हो तो संसारी रूप से क्यों मानते अपने को विद्वान लोग शास्त्र क्या है सब एक विरोध दिखाता है पूर्वादि अथ इत्यादि अथा किम इदम एवं इव हमेव मवेब इधम पंडिता नाम अपनी यदि आत्मा संसारी हो तो पंडित जो है पूरे विद्वान है वो सारे शास्त्र का सारांश से जानते हैं सारा शास्त्र हस्तामलगवत है उनको पंडिता नाम किम इदम ये क्यों हो रहा है क्या संसारिणाम इव जैसे संसारी में होता है नहीं? अज्ञानियों में जैसा हो रहा है अहमेव तो अहम एवं मैं इस प्रकार हूं मैं पंडित हूं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं पुरुष हूं स्त्री हूं इत्यादि भावना उनमें भी होती है कि पंडितों में भी यदि संसार न हो तो इनमें क्यों हो रहा है अहम एवं मैं इस प्रकार अपनी ख्याति बढ़ाना मैं इस प्रकार और मम एव मेरा है यह अहमेव और मम यह मेरा है ये बुद्धि क्यों हो रही वहां ये संसार संसारी नहीं हो तो बड़े बड़े पंडितों के इसके मतलब संसार है आत्मा में संस्कार का संबंध है सुख दुख आदि कर्तृत्व तो का संबंध है न होता तो बड़े पंडितों का क्यों होता पंडित माने वो होते हैं पंडा माने सदसत विवे की बुद्धि यह सत है या सत है बुद्धि को पंडा कहा जाता है वो पंडा जिसमें उदय हो गया हो वो बुद्धि जिसमें आ गई हो उसको पंडित कहा जाता है तारकादि सदस्य संजाता तारकादि इतज ऐसा सूत्र है इतज प्रत्यय पंडा शब्द से इतज प्रत्यय करके पंडित बनाया जाता है पंडा उदय हो गया पंडा बनी बुद्धि सदस्य विवेकी बुद्धि वो जिसमें उदय हो गया हो उस व्यक्ति को पंडित कहा जाता है तो पंडितों को भी ये हो रहा अहम एवं मैं इस प्रकार हूं अज्ञान है देह में मैं पंडित हूं ऐसा ऐसा भावना है और मम एकदम ये मेरा है शरीरादि आदि में आत्माभाव भी दिखाता है तो यदि वस्तुत आत्मा का संबंध नहीं है तो संसार के साथ संबंध क्यों पंडितों को हो रहा है इसके मतलब संबंध है ये सिद्ध होता है कुर्बानी कर रहा है श्रीणो इदम तत्पांडित्य सिद्धांत उसके जो पांडित्य है ना तेषाम पांडितम तत्पांडितम उन लोगों को जो पांडित्य हो रहा है सुनो यह क्षेत्र क्षेत्रेय आत्मा से शरीर में ही आत्मदर्शन है तभी वैसे पांडित्य हो रहा उनको हम एवं मैं इस प्रकार हूं किसको लेकर बोला मैं बड़ी पुल के हूं धनी हूं आदि आदि अभिमान वो बोला शरीर को लेकर क्या है कई भाषिकार उत्तर देदम तत् पांडित हम तेसाम पांडित हम उनके पांडित्य यही है क्या क्षेत्र यद क्षेत्र आत्मदर्शन क्षेत्र में ही शरीर में आत्मदर्शन कर आपका भाव लेके रहना ये पांडित है तभी ये अहम एवं ऐसा बोल रहा मैं ऐसा हूँ शरीर के लिए भी अहम एवं बोल नहीं सकता क्या दिखाएगा वहां वो निर्विशेष निर्विश्वस्था में क्या दिखाएगा मैं ऐसा हूं करके मैं, मैं धनी हूँ कुलवान हूँ ज्ञानवान हूँ आदि हूँ इत्यादि भाव करके अहम लगाता है शरीर भाव में होता है वो तो क्षेत्र में ही आत्मभाव है मेरे तो शरीर में आत्मभाव है उनके ऐसे पंडित है उनके पास मानी पंडित नहीं है वो कहना चाहते हैं भाषिका यदि पुनः क्षेत्रज्ञम अभिक्रियम पश्चे यदि ये, ये लोग क्षेत्र की जो अभिक्रिय है आत्मा उसको यदि देखते हैं शास्त्र के माध्यम से देखते तो ततो न भोगम कर्म आकांक्षा उसख तो दुख आदि भी नहीं चाहते भोग और उसके लिए कर्म भी नहीं चाहते पुण्य पुण्य कर्म भी नहीं चाहते यदि अपना स्वरूप को पहचाना होता इन्होंने तो एका। ये यदि पुनः क्षेत्र ज्ञम अभिक्रियम तो क्षेत्र की अभिक्रिय है आत्मा यदि देखते ये लोग तो त तो उस स्थिति में ना, भोगम, ना कर्म, अकाँक्षे, अकाँक्षे, अकाँक्षे भो। भोग हम न कर्मकांक्षी आकांक्षा हो भोग मानी सुख दुखादि भोग भी नहीं चाहते उस काल में और भोग के लिए कर्म भी नहीं करते सुख के लिए कर्म भी नहीं करते इसकी आकांक्षा भी नहीं होती कैसे मम्म थी हाँ मेरा हो जाए ये भोग मेरा हो जाए ये विषय मेरा हो जाए इसके लिए कर्म भी नहीं करते विषय भी नहीं चाहते कर्म भी नहीं चाहते कर्म नहीं करते इससे मतलब विषय चाह रहे हैं कर्म कर रहे हैं इसके मतलब आत्मा में आत्मबुद्धि नहीं शरीर में आत्मबुद्धि है उनकी क्षेत्र में ही आत्मदर्शन है ऐसे है। पंडित हैं पंडित तो होता है को पंडिता अस सदसद विवेकी पंडित कौन है प्रश्नोत्तरी पे कहा सत और असत का विवेकी को पंडित कहा जाता है यह सत्यार्थ है ये असत पदार्थ है शरीर आदि असत है मैं सत्य हूं ये विवेक तो आ जाए छानबीन आ जाए जैसे हम सब विवेक आए पृथक करने की शक्ति है उसके गले में जो भी हो दूध और पानी मिला के रख देंगे तो दूध दूध उसके पेट में पहुंच जाएगा पानी पानी तौल के रखें तौला हुआ पानी उतना रह जाएगा मानी वो जान के नहीं करता किंतु प्राकृतिक धर्म उसमें ऐसा है उसके गले में ऐसी चीज़ है वहाँ पहुंचते पहुंचते वो पनीर बन जाता है एक प्रकार का तो दूध दूध को ले लेता है पानी पानी वो लेगा नहीं छोड़ देता है उतने पानी मिलेगा जितने पहले डाला था मैंने उससे सीखना होता है पंडितों को माने सदा सत्य विवेक करना जैसे दूध पानी का विवेक करता है वो ठीक प्रकार कहा पंडित आसन सदा सद विवेक प्रश्नोत्तर में कहा सत आसन को जो जानने वाला है उसी को पंडित कहा जाता है तो कह रहे हैं विक्रिया भोग कर्म है। देखो विक्रियाई है भोग और कर्म दोनों ही क्रियाई है जो उसको चाहता हो तो शरीर में आत्मा मान के चल रहा है आत्मा में आत्मबुद्धि नहीं उसकी भले शास्त्र पढ़ा हो तो, तो शरीर में आत्मबुद्धि गई नहीं उसकी स्थिति ऐसी विक्रिया बा, भोग कर्म ही भोग और कर्म दोनों के दोनों भोग मैंने सुख आदि भोग कर्म माने उसके लिए साधन जो कर्म है दोनों दोनों विक्रिया ही है अतः एवं सदी फलार्थित्व अविद्वान परवत इस प्रकार होने पर क्या होगा तो शरीर में आत्मबुद्धि फल चाहता है सुख चाहता है दुख अभाव चाहता है इसे प्रवृत्ति निवृत्ति में चल कर्म करता रहेगा वो अरे एवं सती फलार्थित्व फल की आशा रखता है सुख चाहता है दुख की निवृत्ति चाहता है सुख की प्राप्ति चाहता है इसलिए अविद्वान प्रवर्तित अज्ञान की प्रवृत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति में उसकी प्रवृत्ति होती रहती है अज्ञानी इसलिए शास्त्र अनर्थक नहीं होते अज्ञानी उसके अधिकारी है शास्त्र के शास्त्र अनर्थक एक ज्ञानी बन गया तो शास्त्र अनर्थक नहीं हो सकते ठीक है हमें कहते हैं एवं इति अहम एवं ऐसा भाषा में है तो एवं इति अभिजात आदि वैश्विक उत्तम जाति आदि को लेकर के मैं ब्राह्मण हूं अमुख हूं ऐसा जाति आदि को लेकर के अपने अहम लगाता है मैं इस प्रकार हूं तो इस स्थिति में आत्मदर्शी नहीं है वो शरीर को लेकर बोल रहा है शरीर में ही आत्मदर्शन हो रहा है उसका आत्मा में नहीं यही है इदमा क्षेत्र कलत्र आदि इदम ममा इत्यादि कहा था ममा इधम माने मानी शरीर आदि खेत आदि है पत्नी आदि है जो भी हैं उनको ममा बोलता है मेरे हैं बोल रहा है वो तो ऐसा आत्मदर्शी नहीं हो वो शरीरदर्शी है ये कहना है पंडिताओं में अभी प्रतीतम संसारित्व से पंडितों को भी इस प्रकार के संसारित्व तो प्रतीत है पंडित मानी शास्त्र है शास्त्र पढ़ाते हैं जानते हैं शास्त्र पढ़े हैं किंतु तो अनुभव में नहीं होगा शास्त्र तो है, पढ़ा है जैसे रावण भी पंडित था महापंडित था कहते रामेश्वर की जो स्थापना करने लगे भगवान राम सबसे बड़ा पंडित को लाओ इसको शिवलिंग के स्थापित तो रावण को लाया गया था स्ना सुनते हैं ऐसा पंडित था बहुत बड़ा था किंतु सदसद विवेक ही नहीं था शरीर में आत्मबुद्धि वाला था ऐसा तो संसारी तो। पंडितों को भी संसारी प्रतीत क्यों होता है यदि संसार में हो तो पूर्वाधि संख्या था तो सिद्धांति विकल्प करते हैं वो तो पंडित पांडित्य किसको लेकर तुम तो पांडित्य बोल रहा है उसमें उस व्यक्ति में, उस में किम पांडित्यम देहाद आत्मदर्शन शरीर आदि में आत्मदर्शन कोई ही आत्मज्ञान को ही, ही पंडित कहा गया अथवा किम बाथ आत्मदृष्टि अथवा कटस्थ आत्म निर्विशेष आत्मदृष्टि वाला हो गया इसलिए पंडित कहा गया आहो अथवा तीन विकल्प है संसारित्व तो थी संसार संसारित्व तो बुद्धि है जिसकी वो पंडित कहा गया है तीन में से कौन पंडित मानते हो तुम शरीर आदि में आत्मबुद्धि वाले को पंडित कहना सिद्धांत पूछ रहे अथवा निर्विशेष आत्मा में आत्मबुद्धि होगी तो पंडित बांधना अथवा संसारित्वि तो मैं संसारी इतनी बुद्धि ऐसी बुद्धि वाले को पंडित बांधना विकल्प आदिम निर्गाहकुर पहले वाला नहीं देहादि में, में आत्मबुद्धि वाले को पंडित नहीं कहा जाता पहले वाला पक्ष वही है श्री एकाता है श्री इदम तत् उनके जो पांडित्य है ना माना जो अहम एवं मम इदम जो मान्यता है इसे हो पांडित होगी वो तो पांडित्य ऐसा ही है यह क्षेत्र एवं आत्मदर्शन एक आता है शरीर में ही आत्मदर्शन है इसलिए ऐसा मानते हैं मम अहम एवं मम इदम ऐसा मान रहे हैं वो तत्सवस्तु तो असहश्य तो अभी ऐसे जो पांडित्य आया उनमें क्षेत्र में आत्मों को दिए वास्तव में जो संसारी आत्मा के साथ विरोध नहीं करता वो कोई विरोध होता नहीं कल्पना है ये पांडित्य पांडित्यंतु वास्तविक क्या है असंसारित्व तो है विरोध नहीं होता यह कहा प्रातिभाषित संसारित प्रातिभाषिक संसार कल्पा काल्पनिक संसार तो इस ही है अनिष्ट नहीं है क्यों विरोध तो होता नहीं है जैसे मनुष्यों को दोषी होता है तो मनुष्यों के साथ विरोध होता है क्या जो वास्तविक से है उसमें सिंह होता नहीं है कल्पना काल्पनिक सिंह से क्या मनुष्यों को क्या संबंध होगा इस प्रकार प्रादिभाषिक यदि मानते हैं पांडित्य तब तो कोई विरोध होगा ही नहीं कहा द्वितीय दूषित द्वितीय क्या है कूटस्थ आत्मदृष्टि वाले को पांडित पंडित बोलना निर्विशेष आत्मभाव में पहुंच गया उसको पंडित कहना यह कहते हैं उसको भी दूषित करते यदि कहा यदि को क्षेत्र ज्ञम अम पशे हु यदि उस स्थिति में पहुंचा हो कूटस्थ निर्विशेष आत्मा में पहुंचा हुआ हो तथो न भोगम कर्म आकांक्षे हो उस स्थिति में भोग माना सुखादि भोग भी नहीं चाहता उसके लिए कर्म भी नहीं चाहता ये कर्म चाह रहा भोग चाह रहा है ये पंडित नहीं है उसमें तो भोग भी नहीं कर्म भी नहीं है तीध तीध तीध तीध नहीं कूटस्थो कूटस्थ आत्मविषम संसारित प्रतीयते कूटस्थ आत्मविषय तो संसारी की प्रतीति नहीं होती कुटस्थ आत्म विषय करने वाला संसारित्व को प्रती नहीं होती यह न वस्तु असंसारित्व विरुद्धता वास्तव में जो असंसारी आत्मा है उसमें विरोधी नहीं आएगा काल्पनिक मान संसारित्व से कोई बिगड़ेगा नहीं वास्तविक असंसारित्व कुटस्थ आत्मि न विरुद्धता का कुटस्थ आत्मबुद्धि अविरुद्ध आया संसारित बुद्धि अनवकाशाते हैं कुटस्थ आत्मबुद्धि से अविरुद्ध संसारित्व आया कल काल्पनिक आया ना कूटस्थ आत्मधीर विरुद्ध या उसके विरुद्ध प्रातिभाषिक ये तो बुद्धिर अन्वकाश संसारितरुद हो तो ही नहीं विरोधी आ ही नहीं सकता वहां कूटस्थ बजाने के बाद उसित में अहम एवं मम बुद्धि होगी नहीं वहां जब अहम एवं मम बुद्धि होगी तब तो संसारी संसारित तो तब आता शरीर में आत्मबुद्धि होने पर आता आत्मा अनुम अभिक्रियम पश्य भी कुतो भोग कर्म न से पूर्व आदि बोलता है आत्मा को अभिक्रिया समझ लिया जिसने उस भावना में है फिर भी संसार भोग और कर्म क्यों नहीं आता सुख दुखादि भोग अथवा कर्म उसके साधन कर्म क्यों न होता उसमें अभिक्रिय भाव में पहुंचने पर भी सुख दुखादि भोग और उसके कर्म क्यों नहीं होते शंका है तो विक्रिया इत्यादि कहा था विक्रिया है वो कर्म नहीं भोग और कर्म जो बोलते हैं सुख उसके साधन दुख अथवा उसके साधन जो होंगे ये विक्रिया है विक्रत है दोनों अविक्रिया नहीं है ठीक है ठीक है हमें कहते हैं अभिक्रियत अभिक्रिय आत्मबुद्धि भोग कर्म आकांक्षा और अभाव है जो अभिक्रिय आत्मबुद्धि में पहुंचा है जिसके बुद्धि अविक्रिया आत्मा में है निर्विशेष आत्मा में पहुंची हुई है भोग कर्म आकांक्षा और अभाव इच्छा भी नहीं कर्म की इच्छा भी नहीं सुखादि की इच्छा भी नहीं उसके साधन कर्म की इच्छा भी नहीं ये दोनों न होने पर कश्य शास्त्रीय प्रवृत्ति कहते फिर वह शास्त्र की प्रवृत्ति किसकी होगी जो निर्वेश आत्माभाव पर पहुंच गया वो दोनों नहीं चाहता भोग भी नहीं चाहता कर्म भी नहीं चाहता आकांक्षा ही नहीं उसकी फिर शास्त्र की प्रवृत्ति किसकी शास्त्र किसको प्रेरणा देगा इधम गुरु इधम माकुरु आदि ये शंका अथ इत्यादि कहा था अथ एवं सती फलार्थ अविद्वान पर भोग आदि फल चाहता है सुख सुखादि भोग चाहता है इसलिए उसे शास्त्र के कर्म में लग जाता हो सुख के लिए पुण्य करो पुण्य कर्म में लग जाता है तो अविद्वान फलार्थी तो अविद्वान पर वर् यही फलार्थी होता है फल चाहता है सुख रूप फल चाहता है इसलिए पुण्यादि कर्म करता है संसार इसी के लिए प्रवृत्ति होता है कहा शास्त्र चरित अर्थ हो जाएगा ज्ञानी को लेकर के इसलिए सार्थ भाई व्यर्थ दोष नहीं अनर्थक दोष नहीं आएगा ये विदुषो वैध प्रवृत्ति अभावे भी निषेदादीन निवृत्तिर भी तस्य तस्वृत्ति निष्ठत्वात्ति इतिहास हो पूर्वादि फिर शंका करता है ज्ञानी को वैध प्रवृत्ति नहीं शास्त्रीय प्रवृत्ति नहीं है उसके पास शास्त्र आदेश नहीं दे सकता कोई प्रवृत्ति नहीं है जो अभिक्रिय आत्मभाव पर पहुंचा हुआ है वो निर्विशेष आत्मभाव पर है वो फल की इच्छा करता ही नहीं है फल के साधन इच्छा भी नहीं उसकी कर्म की इच्छा भी नहीं विदुषो वैध प्रवृत्ति अभावे शास्त्रीय प्रवृत्ति न होने पर भी निषेधाधीन निवृत्ति रपी दुर्भतत्व प्रवृत्ति नहीं होगी तो निवृत्ति किसी होनी है वो भी कहना बनेगा नहीं निवृत्ति भी नहीं होती उसकी प्रवृत्ति भी नहीं निवृत्ति में पूर्वाधि बोल रहा है दुर्भत्व तो असर निवृत्ति निष्ठत्व असिधि फिर निवृत्ति में कैसे रहेगा वह प्रवृत्ति हो तो निवृत्ति होना है क्यों प्रवृत्ति नहीं तो निवृत्ति से निवृत्त कैसे होगा निवृत्ति है नहीं कैसे वहां से निवृत्त कैसे होगा जो वस्तु नहीं वहां से अलग कैसे होगा निवृत्ति से कैसे बनेगा विद्वान यही कहना है गुरु पक्ष का शंका है विदुषो वैध प्रवृत्ति वहां पर भी पीछे क्या दिखे। क्या छोटे ठीक है फलार्थित अभाव विदुषो न कर्मणि प्रवृत्ति फल नहीं चाहता वो सुखादि फल नहीं चाहता स्वर्ग आदि नहीं चाहता इसलिए ज्ञानी के कर्म में शुभ कर्म प्रवृत्ति नहीं है इत्यवं स्थिति ऐसे होने पर इत्यवं स्थिति सती अनंतरम आगे केवल अविद्वान फलार्थी तो अधिक आ रहा है अज्ञानी फलार्थी है स्वर्गादि फल चाहता है पुत्रादि फल चाहता है तद उपाय कर्म नहीं उसके फल के उपाय कर्म होते हैं किस कर्म के द्वारा वो फल की सिद्धि होने को कर्म करने लग जाए प्रवर्तते शास्त्राधिकारी व शास्त्र के अधिकारी वही होता है वही होता इस आगे संकामिका विदुषो वैध प्रवृत्ति अभा अभी वैध प्रवृत्ति शास्त्रीय प्रवृत्ति नहीं है उसमें तो फल नहीं चाहता निषेधाधीन निवृत्ति अभी दुर्बलत्व प्रवृत्ति नहीं तो निवृत्ति का निषेध का निषेध वाक्य के अधीन जो निवृत्ति है वो कहना बनेगा नहीं जब प्रवृत्ति नहीं निवृत्ति कहना कैसे कहेंगे तस्य मानी निवृत्ति निष्ठत्व असिधि फिर विद्वान को जो होगा विवेकी होगा विदुष विद्वान को निवृत्ति निष्ठा होना संभव नहीं होगा निवृत्ति नहीं पाए क्यों निवृत्ति से पृथक करने का वाक्य नहीं हो पाएगा जो प्रवृत्ति नहीं हो तो निवृत्ति कैसे निवृत्ति नहीं हो तो निवृत्ति निष्ठा निद्ति कैसे बनेगा वो निवृत्ति स्थिति कैसे होगी उसकी ये आई गई तो कहा विदुष कहा भाष्य में कहा पुनर पुनर्विक्रिय आत्मदर्शन विद्वान वो तो निर्विशेष आत्मदर्शी अविक्रिय आत्मसिप कोई क्रिया को� नहीं जहां ऐसे आत्मद्रष्टुमशीलम ऐसे ऐसे विद्वान है उसका फलार्थित्व अभावार फल नहीं चाहने के कारण प्रवृत्ति अनुपतऊ प्रवृत्ति नहीं हो पा रही है फल नहीं चाहता इसलिए प्रवृत्ति कर्मों कर्म प्रवृत्ति नहीं उसकी फल की इच्छा नहीं है आत्मभाव में पहुंचा हुआ है तो किसी के लिए फल चाहे जाए। स्वर्ग जाएगा वो उसका काल नहीं चाहेगा पुत्र चाहेगा नहीं चाहेगा विदुष पुनर् अविक्रिय आत्मदर्शीन हो विदुष आत्म मानी दृष्टा जो पुरुष होगा उसका फलार्थित्वभाव फल सुखादि फल नहीं चाहता स्वर्ग आदि फल नहीं चाहता प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति नहीं हो सकती तो तो के द्वारा प्रवृत्ति नहीं हो पाई कार्यकरण संगात व्यापार में कार्यकरण संगात का जो व्यापार प्रवृत्ति नहीं तो उपराम हो जाएगा शरीर इंद्रों का जो व्यापार है कर्म करने के लिए व्यापार होना था व्यापार का उपरां होना निवृत्ति शब्द से गौण प्रयोग कर दिया जाता है उसी को निवृत्ति कहा जाता है निवृत्ति पृथक नहीं इसी को निवृत्ति कहा जाता है जो प्रवृत्ति नहीं हो रही तो निवृत्ति है वो कार्यक्रम का उपराम होना प्रवृत्ति से विराम लेना शरीर काम नहीं करना उसी का नाम निवृत्ति कहा जाता है गौर प्रयोग है ये कहा विदुषा पुनर अभिक्रिया आत्मदर्शिना जो अभिक्रिया आत्मदर्श द्रष्टा जो ज्ञानी है वह फलार्थी भाव फलार्थी नहीं है स्वर्गादि पुत्रादि सुखादि फल नहीं चाहता इसलिए प्रवृत्ति अनुपत् प्रवृत्ति न होने पर शरीर इंद्रिय सुपचाप हो जाएंगे काम नहीं करेंगे कार्यक्रम संगात व्यापारों पर शरीर इंद्रियों का जो व्यापार था कर्म करने के लिए उसका उपराम होने पर निवृत्ति उपचर्य निवृत्ति शब्द से कहा जाता है वह यदि भी शरीर इंद्रिय उपरांभ हो गए कर्म करना छोड़ दिया उसी को निवृत्ति शब्द से कहा विद्वान निवृत्ति हो गए विद्वान की निवृत्ति कहा जाता है गौण प्रयोग है निवृत्ति शब्द कहा इधम से अन्यत पांडित हम एक तो पंडित का अर्थ हो गया जो शरीर में आत्मा आत्मद्रष्टा को पंडित कहा गया पूर्व पूर्व भाष्य में कहा था वास्तव में वो पंडित नहीं है दूसरा एक और पांडित्य है इधम से अन्यत पांडित्यम दूसरे पांडित्य सुरो कैसे पांडित्य है एक व्यक्ति का इधम अन्यत पांडित्य हम कश्य में यही पांडित बैठा हो ऐसा आगे कहेंगे जो पांडित्य है ऐसा पांडित्य क्षेत्र ज्ञा ईश्वर एवं ऐसे पांडित क्षेत्रज्ञ जो है परमात्मा ही है ईश्वरी है ठीक है सिद्धांत के साथ अविरोध दिख रहा है क्षेत्रज्ञ ईश्वर है व क्षेत्रम से अन्य क्षेत्र अन्य भी सिद्धांत के साथ अविरोध दिखा दिखा रहे हैं से आत्मा विद्या आदि से उसमें जैसे एक है एक क्षेत्रज्ञा ईश्वर एवं क्षेत्रज्ञा तो ईश्वरी है भिन्न नहीं है और क्षेत्रम से अन्यथ क्षेत्र अन्य है क्षेत्र कैसे विषय जो क्षेत्रज्ञ जिसको जानता है विषय है सिद्धांत जैसा लग रहा है क्षेत्र के विषय क्षेत्र और क्षेत्र के पाप ईश्वरीय है अहम तो अपने को तृतीय कोटि रहते हैं क्षेत्र से अपने को भिन्न मानता है क्षेत्र का ईश्वर हो ठीक है कोई क्षेत्र के ईश्वर है और विषय जो है क्षेत्र का विषय शरीर है क्षेत्र है ठीक है किंतु मैं भिन्न हूं ये बुद्धि है मैं भिन्न हूं अपने को बचा लेता है क्षेत्र से हम तो संसारी सुखी दुखी क्षेत्रज्ञ कोई और है ईश्वर के साथ एकता है उसको और क्षेत्र को विषय बनाता है क्षेत्र को जानता है वो अन्य है क्षेत्र क्षेत्र के अन्य है क्षेत्र अलग है तो मैं सुखी दुखी संसारी तीसरे कोटि में मैं क्षेत्रज्ञ नहीं हूं ये, ये भावना है किसी कोई ऐसे पांडित्य सेवा हम तो संसारी सुखी दुखी चाह मैं तो संसारी हूं सुखी दुखी हूं और मुझे मेरा कर्तव्य होगा उस परमात्मा का जब तब ध्यान आदि के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करना है संसार का उपराम करना है संसार का अभाव करना मेरा कर्तव्य बनेगा ऐसे मानता आपने को मैं संसारी हूं सुखी दुखी हूं संसार उपर म कर्तव्य है। मेरे में संसार है मैं संसारी हूँ तो संसार के उपराम करना चाहिए, अभाव करना चाहिए मुझे इसके इसके माध्यम से क्षेत्र क्षेत्र के विज्ञान है वो जो क्षेत्र क्षेत्र के, के जो विज्ञान कहा था क्षेत्र क्षेत्र विज्ञान यहां मतम मामाई का प्रथम स्वरूप में क्षेत्र अंश क्षेत्र के अंश का ज्ञान के द्वारा मैं तो क्षेत्रज्ञ नहीं हूं भिन्न हूं संसारी हूं सुखी दुखी हूं तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान होगा पृथक करना इस ज्ञान के द्वारा मुझको संसार का नाश करना होगा यही है ज्ञान है ना विज्ञान है ध्यान है ना चाहे ईश्वर और क्षेत्र के और ध्यान परमात्मा की उपासना करना क्षेत्र और परमात्मा का एकता की उपासना भी करना क्षेत्र को भिन्न भी करना मैं भिन्न हूं क्षेत्र के क्षेत्र भिन्न बुद्धि भी करना क्षेत्र क्षेत्र के भिन्न है ये बुद्धि करना और ध्यान है ना चाहिए ईश्वर क्षेत्रज्ञ तत्कृतवा साक्षात्वा ध्यान माने उपासना के द्वारा माने उपास उपास्य हमारे ईश्वर हो जाता है जो के से अभी तक ईश्वर हमारा उपास्य होगा मैं तो संसारी हूं ना ऊश्वर को तो उपासना के द्वारा साक्षात्कार करके उस क्षेत्र के रूप ईश्वर को साक्षात्कार करके तत्सवरूप तो अपने रहना इस रूप का जो ध्यान है उस रूप से रहना इसके बाद से मुझे संसार का उपराम करना चाहिए ऐसे बुद्धि किसी के ऐसा पांडित्य किसी के पास है क्षेत्र के परमात्मा ही है और क्षेत्र से क्षेत्र उससे भिन्न है किंतु तो मैं अलग हूँ मैं संसारी हूँ सुखी दुखी हूँ मुझे क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र का विज्ञान के द्वारा और परमात्मा की उपासना के, उपास के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर है ईश्वर में पहुंच रहा है संसार को उपग्राम कर रहा है ऐसा समझता है कोई ऐसा पांडित्य किसी के पास रहे यश्य एवं बुद्ध थे यश्य बोधाई थे ऐसा जो स्वयं जानता है अथवा दूसरे को ऐसे ज्ञान कराता है भाई ऐसा है मेरी बात सुनो ऐसा बोल के समझाता है दूसरे को क्षेत्रज्ञ तो परमात्मा ही है और क्षेत्रज्ञ से भिन्न क्षेत्र अलग है मैं तो संसारी हूं और मैं संसारी हूं तो संसार का अभाव कर रहा है मुझे सुख दुखादि का अभाव कर रहा है तो इसके लिए क्या करना क्षेत्र क्षेत्र को विज्ञान प्राप्त करना दोनों को पृथक करना क्षेत्र यह क्षेत्रज्ञ है समझना उसके बाद मैं तो संसारी होने से उस क्षेत्र से अभिन्न ईश्वर में पहुंचना है मुझे संसार का अभाव करना है तो उसके ध्यान करना उपासना कर रहा इसके माध्यम से करना चाहिए ऐसा एवं बुद्ध थे ऐसा जो समझता है अपने को मैं संसारी हूं करके और यह तो बोधा ही थे जो ऐसा ज्ञान कराता है दूसरे को नाशो क्षेत्र ज्ञा थी वो क्षेत्रज्ञ नहीं है वास्तव तो में क्षेत्र को नहीं जानता वो जानता तो नहीं बोलता ऐसा नाशो जो ऐसा जानता हो अथवा ऐसा ज्ञान कर रहा हो उस क्षेत्र के नहीं है वो ऐसा मानता है एवं मनवानो मानो यह सब पंडिता अपसादक है ऐसा मानने वाला व्यक्ति वह पंडिता अपसादक है सब पंडित में अपसद है बहिष्कृत है शास्त्रीय जो पंडित लोग होते हैं उसको बहिष्कार करते थे समाज से बहिर्भूत है वो कोई लेगा नहीं उसको उसके पांडित्य ऐसे पांडित्य थोड़ी होता पंडित पांडित्य दो सदस्य बिपी को पांडित्य कहा जाता है अपने को संसारी वास्तव में मानता हो पंडित नहीं है वो पंडिता अपसदा अपसद बहिष्कृत है पंडितों के द्वारा बहिष्कृत है वो समाज से बहिष्कृत है ऐसा व्यक्ति ऐसा कहने वाला अथवा दूसरे को करवाने वाला काम सुनाने वाला होगा पंडिता अपसदा बोलती है। संसार मोक्ष शास्त्र से सा अर्थवत्व और बोलता है ऐसा भी माने जो तो क्षेत्र जो ईश्वर मानता हो ना वो पंडित का अवसर है बहिष्कृत ऐसे बोलता है व्यक्ति मैं भिन्न आने वाला संसार मोक्ष है शास्त्र सिद्ध अर्थपत करूँगा और संसार और मोक्ष जो है शास्त्र शास्त्रीय अर्थवान सिद्ध करूंगा संसार भी है मोक्ष भी है जब तक उपासना आदि नहीं है क्षेत्र के क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र का भेद ज्ञान नहीं हुआ तब तक संसारी है उसका ज्ञान हो गया परमात्मा की उपासना होने से असंसारी दोनों के अर्थवान अर्थ बनाऊंगा ऐसा मानने वाला व्यक्ति वो पंडित का अवसर है पंडितों का बहिष्कृत है आत्मा वह आत्माघाती है स्वयं को नाश करने वाला है संसार में डुबोने वाला है वो स्वयं मूढ़ स्वयं आत्माघाती है मूर्ख है वो ऐसा मानने वाला व्यक्ति मैं क्षेत्र कैसे भिन्न हूं परमात्मा से भिन्न हूं मानता हूं अन्यास है दूसरे को व्यायाम मोहित बना देता है ऐसे वाक्य सुना करके क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ईश्वर तो एक है ऐसे वाक्य सुनाएगा दूसरों को भी क्षेत्र भिन्न है मैं तो संसारी ऐसे दूसरे को विज्ञान कराना अपने को समझना पंडित बहिष्कृत है वो ऐसा शास्त्रार्थ संप्रदाय रही तत्व क्यों ऐसा है यह शास्त्र के विषय के परंपरा से शास्त्र नहीं पढ़ा उसने संप्रदाय मैंने परंपरा परंपरागत शास्त्र का स्वाध्याय नहीं उसने परंपरागत शास्त्र पढ़ा हुआ था तो ऐसे अर्थ नहीं निकालता शास्त्रार्थ संप्रदाय रही तत्वा श्रुतहानि अश्रुत कल्पनाम से करो सुना गया जो क्षेत्रज्ञ को परमात्मा कहा सर्व क्षेत्रज्ञा वित्तीय सर्व क्षेत्र से का एक को नहीं छोड़ेगा कि यह संसारी नहीं छोड़ता सबको लिया है सर्व क्षेत्र यह क्षत्रज्ञ अहम है ऐसा बोला हुआ है सारे शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ है ओ मैं ही हूं ऐसा बोल रहे परमात्मा वो तो एक संसारी करके भिन्न नहीं किया वहां भिन्न मानता है श्रुतहानी जो सुना हुआ है ऐक्य मैं संसारी वो करने वाला भी परमात्मा ही ऐसा सुनाई पड़ा है तो वो सुना हुआ का हानि हो जाए त्याग हो जाएगा और श्रुत कल्पना नहीं सुना मैंने एक संसारी अतिरिक्त रहेगा क्षेत्र रहे परमात्मा से एक होने पर एक संसारी अतिरिक्त रहेगा ऐसा सुना नहीं उसकी कल्पना करना सुना हुआ को त्याग ना सुना को करना ये दोष है यह कल्पना ऐसा कल्पना करता हुआ यही काम करता है आत्मघाती हो क्यों ऐसा काम करता है क्या शास्त्र अर्थ संप्रदाय रहित ही परंपरागत शास्त्र का अर्थ नहीं समझा उसने एक देश कहीं कहीं समझ के चल दिया ऐसे भी तस्माद इसी हेतु से कहते कारण असंप्रदायविद सर्वशास्त्रविद भी मूर्ख बद जो असंप्रदायविद होगा शास्त्र को माने गुरु परंपरा से नहीं पढ़ा होगा संप्रदाय रहित वो के पढ़ा होगा परंपरा रहित मनमाना ढंग से पढ़ा होगा सर्वशास्त्रिद अभी सारे शास्त्रों के वित्ता होने पर भी सब जानता हो मूर्खविद अपेक्षणीय मूर्ख के समान मार उपेक्षा कर देनी चाहिए उसको उपेक्षणीय कहा संप्रदाय परंपरा से नहीं पढ़ा हो शास्त्र मनमाना ढंग से पढ़ता हो कहते देखो एक व्यक्ति को गीता पढ़ना था तो बड़े के पास जाकर पढ़ नहीं सकता था प्रणाम करना पड़ेगा नम्रता लेनी पड़ेगी कौन करेगा सोचा कैसे पढूं, कैसे पढूं? एक विद्यालय में कहें गीता पढ़ाई जा रही थी तो विद्यार्थी जब लघुशंका के लिए बाहर आता था छोटे छोटे विद्यार्थी तो वे बाहर बैठ करके जहाँ वो पेशाब करते वहाँ बैठता था क्या पढ़ते हो जीता पढ़ता हो विद्यार्थी बोलेगा तो सुनाओ सुनाएगा नहीं ठीक नहीं हुआ फिर सुनाओ दो चार था, बार उसे सुनेगा सुनते सुनते याद कर लेगा फिर दूसरा आएगा दूसरे विद्यार्थी आएगा वही वही वही को प्रश्न है क्या पढ़ते हो गीता सुनाओ परीक्षा जैसा बन के सुन रहा है तो द, द, द, ठीक नहीं हुआ फिर पढ़ो ठीक नहीं हुआ फिर पढ़ो दो चार बार सुनेगा तब तक याद हो जाता करते करते करते गीता थोड़ी याद कर ली उसने में आ गया बोलता है कि गुरु के बिना नहीं पढ़ा जाता था तो, पढ़ पढ़ तो सारे विद्यार्थी उस गुरु हो गए असली बात यह है <laughs> जिन जिन जिन पढ़ता था छोटे छोटे विद्यार्थी गुरु बन गए वास्तविकता यह तो ऐसी स्थिति है तो इसलिए संप्रदाय तस्माद असंप्रदाय परंपरा से गुरु शिष्य परंपरा से जिसके शास्त्र का बोध न हो तो ऐसे व्यक्ति ऐसे ऐसी बातें करने लग जाते हैं जो पूर्वोक्त बात जो बताई गई मैं क्षेत्र के ईश्वर है और क्षेत्र उससे भिन्न है मैं तो संसारी हूं ऐसा जो तो दूसरे को ज्ञान कराता है अपने को भी ऐसे ज्ञानी मानता है वो उपेक्षणीय ऐसे व्यक्ति सारे शास्त्रों के व्यक्ता होने पर ही उपेक्षणीय है देखो असंप्रदाय व्यक्त व नहीं है परंपरा से पढ़ा हुआ नहीं है परंपरा को नहीं जानता सर्वशास्त्रविद अभी सारे शास्त्र के व्यक्ता होने पर भी वो मूर्खवत उपेक्षण जैसे मूर्खों को उपेक्षा कर दी जाती है उसी प्रकार उसे उपेक्षा कर देनी चाहिए बात समय हो गया है ठीक है फिर करेंगे ओम पूर्ण मद पूर्णम पूर्णाद पूर्ण पूर्ण पूर्ण माय पूर्ण देवा